should talk I mean Jared Beck said comment number 1 बहु जन का सत गुरु दिया जगाए जन दरिया गुरु शब्द सब दुख गए राम बिना फीका लगे, सब क्रिया ग्रिया ज्ञान दरिया दीपक कहकर उदय भया निज भान दरिया नरतन पायकर कि या चाहे काज़ रावरंग दोनों तरह जो बैठे नाम जहाज मुसलमान हिंदू कहा शर्ट दरस रंग कराव जन दरिया हरि नाम बिना सब पर जम का जो कोई साधु गृह में माही राम भरपूर दरिया कह उस दास की मै चरण की धूर दरिया सुमिर राम को सहज मेर का नास घट भीतर है चांद नो ती पर का सत गुरु संगन सन चरा राम नाम नाह ते घट मर घट सारी खा भूत बसे माहि दरिया काया कारवी मासर है दिन जब लग सास शरीर तब लग राम संभार दरियात्म मले भरा कैसे निरमल हो न लागे प्रेम का राम नम जल धो दरिया सुमिरन राम का देखत भूली खेल धन धन हैवे साध वीन लिया मन में फ्री सहर में चोर गए सब भाज सत्र फिरे मित्र जो भया हुआ राम का राज मनुष्य चेतना के तीन आयाम हैं एक आयाम है गणित का विज्ञान का गद्य का दूसरा आयाम है प्रेम का काव्य का संगीत का और तीसरा आयाम है अनिर्वचनी न उसे गद्य में कहा जा सकता न पद्य में तर्क तो असमर्थ है ही उसे कहने में प्रेम के भी पंख टूट जाते बुद्धि तो छू ही नहीं पाती उसे हृदय भी पहुंचते पहुंचते रह जाता है जिससे अनिर्वचनीय का बोध हो वह क्या करे कैसे कहे अखत अकथ, अकथ्य को कैसे कथन बनाए जो निकटतम संभावना है वह है कि गाय नाचे गुनगुनाए एक बजाए कि ढोलक पे दे कि पैरों में घुंघरू बांधे कि बांसुरी पर अनिर्वचनीय को उठाने की असफल चेष्टा करें इसलिए संतों ने गीतों में अभिव्यक्ति की है नहीं कि वे कवि थे बल्कि इसलिए कि कविता करीब मालूम पड़ती है शायद जो गद्य में न कहा जा सके पद में उसकी झलक आ जाए जो व्याकरण में न बंधता हो वह शायद संगीत में थोड़ा सा आभास दे जाए इसे स्मरण रखना संतों को कभी ही समझ लिया तो भूल हो जाएगी संतों ने काव्य में कुछ कहा है जो काव्य के भी अतीत है जिसे कहा ही नहीं जा सकता निश्चित ही गद्य की बजाय पध्य को संतों ने चुना क्योंकि गद्य और भी दूर पड़ जाता है गणित और भी दूर पड़ जाता है काव्य चुना क्योंकि काव्य मध्य में है एक तरफ व्याख्या विज्ञान का लोक है दूसरी तरफ अव्याख्य धर्म का जगत है और काव्य दोनों के मध्य की कड़ी है शायद इस मध्य की कड़ी से किसी के हृदय की वीणा बज उठे इसलिए संतों ने गीत गाए गीत गाने को नहीं गाए तुम्हारे भीतर सोए गीत को जगाने को गाए उनकी भाषा पर मत जाना उनके भाव पर जाना भाषा तो उनकी अटपटी होगी जरूरी भी नहीं कि संत सभी पढ़े लिखे थे बहुत तो उनमें गैर पढ़े लिखे थे लेकिन पढ़े लिखे होने से सत्य का कोई संबंध भी नहीं है गैर पढ़े लिखे होने से कोई बाधा भी नहीं है परमात्मा दोनों को समान रूप से उपलब्ध है सच तो यह है पढ़े लिखे को शायद थोड़ी बाधा हो उसका पढ़ा लिखापन ही अवरोध बन जाए गैर पढ़ा लिखा थोड़ा ज्यादा बोला थोड़ा ज्यादा निर्दोष उसके निर्दोष चित्त में उसके भोले हृदय में सरलता से प्रतिबिंब बन सकता है कम होगा विकृत प्रतिबिंब क्योंकि विकृत करने वाला तर्क मौजूद ना होगा झलक ज्यादा अनुकूल होगी सत्य के क्योंकि विचारों का जानना होगा जो झलक को अस्त व्यस्त करे सीधा सीधा सत्य झलकेगा क्योंकि दर्पण पर कोई शिक्षा की धूल नहीं होगी तो भाषा की चिंता मत करना व्याकरण का हिसाब मत बिठाना छंद भी उनके ठीक या नहीं इस विवेचना में भी ना पड़ना क्योंकि ये तो चूक चूकना हो जाएगा ये तो व्यर्थ में उलझना हो जाएगा ये तो गए फूल को देखने और फूल के रंग और फूल के रसायन और फूल किस जाति का है और किस देश से आया है इस सारे इतिहास में उलझ गए और भूल ही गए कि फूल तो उसके सौंदर्य में गुलाब कहां से आया क्या फर्क पड़ता है ऐतिहासिक चित इसी चिंता में पड़ जाता है कि गुलाब कहां से आया आया तो बाहर से उसका नाम ही कह रहा है नाम संस्कृत का नहीं है हिंदी का नहीं गुल का अर्थ होता है फूल आपका अर्थ होता है शान फूल की शान आया तो ईरान से बहुत लंबी यात्रा की लेकिन यह भी पता हो कि ईरान से आया है गुलाब तो गुलाब के सौंदर्य का थोड़ी इससे कुछ अनुभव होगा गुलाब शब्द की व्याख्या भी हो गई तो भी गुलाब से तो वंचित ही रह जाओगे गुलाब की पखुड़ियां तोड़ ली पखुड़ियां गिन ली वजन नाप लिया तोड़ फोड़ करके सारे रसायन खोज लिए किन किन से मिलके बना कितनी मिट्टी कितना पानी कितना सूरज तो भी तो गुलाब के सौंदर्य से वंचित रह जाओगे ये गुलाब को जानने के ढंग नहीं गुलाब की पहचान तो उन आंखों में होती जो गुलाब के इतिहास में नहीं उलझती गुलाब की भाषा में नहीं उलझती गुलाब के विज्ञान में नहीं उलझती जो सीधे सीधे नाचते हुए गुलाब के साथ नाच सकता है जो सूरज में उठे गुलाब के साथ उसके सौंदर्य को पी सकता है जो बोली सकता है अपने को गुलाब में डूबा सकता है अपने को गुलाब में और गुलाब को अपने में डूब जाने दे सकता है वही जाने का संतों के वचन गुलाब के फूल हैं विज्ञान गणित तर्क और भाषा की कसौटी पर उन्हें मत कसना नहीं तो अन्याय होगा वे तो वंदनाएं हैं अर्चनाएं हैं प्रार्थनाएं हैं वे तो आकाश की तरफ उठी हुई आंखें वे सब पृथ्वी की आकांक्षाएं हैं चांतारों को छू लेने के लिए उस अभीीप्सा को पहचानना वह अभीपसा समझ में आने लगे तो संतों का हृदय तुम्हारे सामने खोलेगा उस संतों के हृदय में द्वार है परमात्मा का तुम्हारे सब मंदिर मस्जिद तुम्हारे गुरुद्वारे तुम्हारे गिरजे परमात्मा के द्वार नहीं लेकिन संतों के हृदय में निश्चित द्वार है जीसस के हृदय को समझो तो द्वार मिल जाएगा चर्च में नहीं मोहम्मद के प्राणों को पहचान लो तो द्वार मिल जाएगा मस्जिद में नहीं ऐसे ही एक अद्भुत संत दरिया के वचनों में हम आज उतरते फूलों की तरह लेना संभाल के नाजुक बात है ख्याल रखना फूलों को सोना जिस पत्थर पर कसते हैं उस पे नहीं कसा जाता है फूलों को सोने की कसने की कसौटी पर कसकस के मत देखना नहीं तो सभी फूल गलत हो जाएंगे एक बाउल फकीर से एक बड़े शास्त्रज्ञ पंडित ने पूछा कि प्रेम प्रेम प्रेम निरंतर प्रेम का जप किए जाते हो ये प्रेम है क्या मैं भी तो समझूं इस प्रेम का किस शास्त्र में उल्लेख है किन वेदों का समर्थन वह बाल फकीर हंसने लगा उसका एकतारा बजने लगा खड़े होकर वो नाचने लगा पंडित ने कहा नाचने से क्या होगा और एकतारा बजाने से क्या होगा व्याख्या होनी चाहिए प्रेम की और शास्त्रों का समर्थन होना चाहिए कहते हो प्रेम परमात्मा का द्वार है मगर कहां लिखा है और नाचो मत बोलो एक बंद करो बैठो तुम मुझे धोखे में ना डाल सकोगे औरों को धोखे में डाल देते हो एक तारा बजा के नाच के औरों को लुभा लेते हो मुझको ना लुभा सकोगे उस बाउल फकीर ने फिर भी एक गीत गाया उस बाउल फकीर ने कहा गीतों के सिवाए हमारे पास कुछ और है नहीं यही गीत हमारे वेद यही गीत हमारे उपनिषद यही गीत हमारे कुरान क्षमा करे नाचूंगा एक तारा बजाऊंगा गीत गाऊंगा यही हमारी व्याख्या है अगर समझ में आ जाए तो आ जाए न समझ में आए दुर्भाग्य तुम्हारा पर हमसे और कोई व्याख्या न पूछो और कोई उसकी व्याख्या है ही नहीं और जो गीत उसने गाया वो बड़ा प्यारा था गीत का अर्थ था एक बार एक सुनार एक माली के पास आया और कहा कि तेरे फूलों की बड़ी प्रशंसा सुनी तो मैं आज कसने आया हूं कि फूल सच्चे हैं, असली हैं या नकली हैं? मैं अपने सोने के कसने के पत्थर को ले आया हूं और वह सुनार उस गरीब माली के गुलाबों को पत्थर पर कसकस के फेंकने लगा कि सब झूठे हैं कोई सच्चे नहीं उस बाउल फकीर ने कहा जो उस गरीब माली के प्राणों पर गुजरी वही तुम्हें देख के मेरे प्राणों पर गुजर रही तुम प्रेम की व्याख्या पूछते हो और मैं प्रेम नाच रहा हूं अंधे हो तुम तुम प्रेम के लिए शास्त्रीय समर्थन पूछते हो और मैं प्रेम को संगीत दे रहा हूं बहरे हो तुम मगर अधिक लोग अंधे अधिक लोग बहरे दरिया के साथ अन्याय मत करना यह मेरी पहली प्रार्थना ये सीधे सादे शब्द हैं पर बड़े गहरे जितने सीधे सादे उतने गहरे नहीं पूरी पड़ी सारी दिशाएं एक अंजलि को अधूरी रह गई मेरी विधा एकांत पूजन की बंधी ओंकार की अविराम सैलाकार बाहों में नहीं पूरी हुई कोई कड़ी मेरे समर्पण की समूचा सूर्य भी आजन्म पूजा दीप की मेरे न बन पाया अकंपित वर्तिका का शुभ्र निराजन जपी अपरा रंजित इस मेरी आयु गायत्री न कर पाई अभी तक अंश भर उस दीप्ति का बंदन जीवन भर भी तुम्हारी गायत्री हो जाए तो भी उस अनिर्वचनी की व्याख्या नहीं होती और सूरज भी तुम्हारी आरती का दिया बन जाए तो भी पूजा पूरी नहीं होती नहीं पूरी पड़ी सारी दिशाएं एक अंजलि को अधूरी रह गई मेरी विधा एकांत पूजन की बंधी ओंकार की अविराम सैलाकार बाहों में नहीं पूरी हुई कोई कड़ी मेरे समर्पण की समूचा सूर्य भी आज पूजा दीप की मेरे न बन पाया अकंपित वर्तिका का शुभ्र नीराजन जपी अपराह्न रंजित स्तब्ध मेरी आयु गायत्री न कर पाई अभी तक अंश भर उस दीप्ति का वंदन विकलता व्यर्थता इस परिक्रमित चक्रांत जीवन की तुम ही जानो न जानो और कोई तो न जानेगा किया मैंने नहीं आह्वान करुणा का तुम्हारी जब क्षमा की पात्रता मुझ में न कोई और मानेगा रहा विश्वास भावातीत मन की गति मई लैसा नियत मेरी रही केवल उसी संपूर्ति में पक्ति भुलाकर स्वप्न गर्वा प्रेरणा की मुक्त राहों को रही अपनी छुभित आराधना की दिनता तक्ती सदा टूटा किए सब अर्थ मेरे शब्द तक मेरे तुम्हारी भव्यता की दिव्य रेखा कृति न बन पाई अव्यजिंदित अव्यंजित ही सदा जो रह गई अभिशप्त प्राणों में वही असहाय मेरी भावना निस्पंद पथराई तुम्हारी सर्वचेतन सर्व आभासित असीमा का न कोई पारदर्शी बोध मेरी प्रार्थना पाती अथाई चिर विदारक शून्यता में मूक जड़ जैसी निपट असमर्थ मेरी मुग्धता अफलित रही आती न उसे कभी कहा गया न कभी उसे कभी कहा जा सकेगा फिर भी बड़ी करुणा है संतों की कि अकथ्य को कथ्य बनाने की चेष्टा की है जानते हुए भली भांति जानते हुए कि नहीं ये हुआ है नहीं ये हो सकेगा लेकिन फिर भी सैद कोई आतुर प्राण प्यास से भर उठे शायद कोई सोई आत्मा पुकार से जग जाए जानते हैं हम भली भांति सदा टूटा किए सब अर्थ मेरे शब्द तक मेरे तुम्हारी भव्यता की दिव्य रेखा कृति न बन पाई कौन बना पाया है परमात्मा के उस रूप को कौन बांध पाया है रंगों में शब्दों में कोई रेखाकृति आज तक बन नहीं पाई भुलाकर स्वप्न गर्भा प्रेरणा की मुक्त राहों को रही अपनी छुभित आराधना की दीनता तख्ती भक्त जानता है अपनी असमर्थता को संत पहचानता है अपनी दीनता को विकलता व्यर्थता इस परिक्रमित चक्रांत जीवन की तुम ही जानो न जानो और कोई तो न जानेगा और परमात्मा ही पहचानता है भक्त की असमर्थता और, और परमात्मा ही पहचानता है भक्त की अथक चेष्टा नहीं जो कहा जा सकता उसे कहने की नहीं जो जताया जा सकता उसे जताने की नहीं जो बताया जा सकता उसे बताने की इसलिए बड़ी सूक्ष्म प्रीति भरी आंखें चाहिए बड़ी सरल निर्दोष श्रद्धा भरी बाहें चाहिए तो ही आलिंगन हो सकेगा नमो नमो हरि गुरु नमो नमो नमो सबसंत जन दरिया बंदन करे नमो नमो भगवंत दरिया कहते हैं पहला नमन गुरु को और गुरु को हरि कहते नमो नमो हरि गुरु नमो यह दोनों अर्थों में सही है पहला अर्थ कि गुरु भगवान है और दूसरा अर्थ कि भगवान ही गुरु है गुरु से जो बोल जाता है वह वही है जिसे तुम खोजने चले हो वह तुम्हारे भीतर भी बैठा है उतना ही जितना गुरु के भीतर लेकिन तुम्हें अभी बोध नहीं तुम्हें अभी उसकी पहचान नहीं गुरु के दर्पण में अपनी छवि को देखकर पहचान हो जाएगी गुरु तुमसे वही कहता है जो तुम्हारे भीतर बैठा हरि भी तुमसे कहना चाहता है मगर तुम सुनते नहीं भीतर की नहीं सुनते तो शायद बाहर की सुन लो बाहर की तुम्हारी आदत थी तुम्हारे कान बाहर की सुनने से परिचित है तुम्हारी आंखें बाहर को देखने में निष्णात है भीतर तो क्या देखोगे भीतर तो आंख कैसे मोड़े यह कला ही नहीं आती और भीतर तो कैसे सुनोगे इतना शोरगुल है सिर का मस्तिष्क का कि वह धीमी धीमी आवाज कहीं न मालूम कहां खो जाएगी बोलता तो तुम्हारे भीतर भी हरी है लेकिन पहले तुम्हें बाहर के हरि को सुनना पड़े थोड़ी पहचान होने लगे थोड़ा संगसात होने लगे थोड़ा रस उभरने लगे तो जो बाहर तुमने सुना है एक दिन वही भीतर तुम्हें सुनाई पड़ जाएगा चूंकि गुरु केवल वही कहता है जो तुम्हारे भीतर की अंतरात्मा कहना चाहती इसलिए गुरु को हरि कहा और इसलिए हरि को गुरु कहा नमो नमो हरि गुरु नमो दरिया कहते नमन करता हूं बार बार नमन करता हूं नमन का अर्थ इतना ही नहीं होता कि किसी के चरणों में सिर झुका देना नमन का अर्थ होता है किसी के चरणों में अपने को चढ़ा देना ये सिर झुकाने की बात नहीं ये अहंकार विसर्जित कर देने की बात है नमो नमो सब संत और जिस दिन समझ में आ जाती है बात उस दिन बड़ी हैरानी होती कि सभी संत यही कहते थे कितने भेदभाव माने थे कितने विवाद थे कितने वितंडा कितने शास्त्रार्थ पंडित जूझ रहे मल युद्ध में लगे हिंदू मुसलमान से जूझ रहा है मुसलमान ईसाई से जूझ रहा है ईसाई जैन से जूझ रहा है जैन बौद्ध से जूझ रहा है सब गुत्थम गुत्था एक दूसरे से जूझ रहे हैं बिना इस सीधी सी बात को जाने कि जो महावीर ने कहा है उसमें और जो मोहम्मद ने कहा है उसमें रत्ती भर भेद नहीं भेद हो नहीं सकता सत्य एक है उस सत्य को जान लेने वाले को ही हम संत कहते जो सत्य से एक हो गया उसी को संत कहते तो जिस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगी बात तो तुम बाहर के गुरु में भगवान को देख सकोगे भीतर के भगवान में गुरु को देख सकोगे और सारे संतों में बेसर्त फिर ये भेद ना करोगे कौन अपना कौन पर आया सारे संतों में भी उसी एक अनुगुंज को सुन सकोगे कितनी ही हो वीनाएं संगीत एक है और कितने ही दीप प्रकाश एक है और कितने ही फूल सौंदर्य एक है गुलाब में भी वही और जूही में भी वही चंपा में भी वही और चमेली में भी वही सौंदर्य एक है अभिव्यक्तियां भिन्न निश्चित ही कुरान की आयतें अपना ही ढंग रखती अपनी शैली है उनकी अपना सौंदर्य है उनका समझो कि जूहे के फूल और उपनिषद के वचन उनका सौंदर्य अपना है अनूठा है समझो कि चंपा के फूल और बाइबल के उद्धरण समझो कि गुलाब के फूल पर सब फूल हैं और सब में जो फूला है वह एक है वही सौंदर्य कहीं सफेद है और कहीं लाल है और कहीं सोना हो गया है नमो नमो हरि गुरु नमो नमो नमो सब संत जन दरिया बंदन करे नमो नमो भगवंत और दरिया कहते हैं जिस दिन ऐसा दिखाई पड़ा कि बाहर भी वही भीतर भी वही और सारे संतों में भी वही फिर अंततः यह भी दिखाई पड़ा कि जो संत नहीं है उनमें भी वही पहचान बढ़ती गई गहरी होती चली गई जन दरिया बंधन करे अब तो दरिया कहते हैं कि मैं इसकी चिंता नहीं करता किसको बंधन करना सिर्फ बंधन करता हूं नमो नमो भगवंत अब यह भी फिक्र नहीं करता कि संत है कोई कि असंत है कोई अच्छा है कि बुरा है कोई पहले दिखाई पड़ा था कि फूलों में वही है अब कांटों में भी वही दिखाई पड़ता है हीरो में दिखाई पड़ा था अब कंकड़ पत्थरों में वही दिखाई पड़ता है अब कौन चिंता करे अब कौन फिक्र ले अब तो सिर्फ बंधन करता हूं सभी दिशाओं में वंदन करता हूं सभी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे मेरे अच्छों की तो बात ही छोड़ दो बुरों में भी वही है उसके अतिरिक्त कोई और है ही नहीं इसलिए अब तो वंदन ही बचा अब तो झुकझुक पड़ता हूं अब तो वृक्ष हो तो पत्थर हो तो उसकी छवि हर जगह पहचान आ जाती दरिया सतगुरु शब्द मिट गई खेचातान बड़ी खेचातानी में रहूं कि कौन सही कौन गलत कौन शुभ कौन अशुभ किस मंदिर जाऊं किस मूर्ति की पूजा करूं किस शास्त्र को पकड़ू कौन सी नाव पर सवार हूं कैसे भौसा कर पार होगा बड़ी खेचातान थी दरिया सदगुरु शब्द सुन लेकिन एक बार सदगुरु का शब्द सुन लिया कि मिट गई खेचातान कि सारी खेचातान ही मिट गई क्योंकि उस गुरु के एक शब्द में ही सारे गुरुओं के शब्द समाये हुए एक गुरु में सारे गुरु मौजूद हैं जो हुए जो हैं जो होंगे एक गुरु में सारे गुरु मौजूद हैं भरम अंधेरा मिट गया परसा पद निर्वाण एक शब्द भी कान में पड़ जाए सत्य का एक रोशनी की किरण प्रविष्ट हो जाए तुम्हारे अंधकार पूर्ण ग्रह में तुम्हारे हृदय में एक चोट पड़ जाए तुम्हारा हृदय झंकार उठे एक बार सिर्फ बस काफी भरम अंधेरा मिट गया उसी क्षण मिट जाता है सारा अंधकार भ्रम का माया का मोह का परसा पद निर्वाण उसी क्षण उस महत पद का छूना हो जाता हाथ में आ जाता है स्पर्श हो जाता निर्वाण का कल के नीरस शब्दों में करनी है बात आज की अभिव्यक्ति भावना अपनी भाषा में समाज की है विवश किंतु कर देता कवि को उसका ही स्वर माना कहना है कठिन किंतु है मौन कठिनतर कविता साधनी नहीं साधना साध्य सभी कुछ मंदिर वंदना प्रसाद और आराध्य सभी कुछ ब्रह्म है कहना निर्माण किया कविता का कवि ने रचना की थी या जगा दिया कमलों को रवि ने यह दूर हटा दो शब्द कोश है व्यर्थ खोजना इस मुद्रित पुस्तक में यह जागृत शब्द योजना मेरी कविता का आश है तुम इस छंद से पूछो सुन सको प्रतिध्वनि मन में यदि तो मन से पूछो मिल सकता तुमसे यदि मैं इतनी दूर ना होता शब्दों का आश्रय लेने पे मजबूर न होता सांसों में साकार स्वयं बन जाती कविता तुम सुनते मेरी बात स्वयं बन जाती कविता सदगुरु के शब्द तो वे ही हैं जो समाज के शब्द हैं और कहना है उसे कुछ जिसका समाज को कोई पता नहीं भाषा तो उसकी वही है जो सदियों सदियों से चली आई है जरा जीर्ण धूलधूसरित लेकिन कहना है उसे कुछ ऐसा नित्य नूतन जैसे सुबह की अभी ताजी ताजी ओस कि सुबह की सूरज की पहली पहली किरण पुराने शब्द बांसे सड़े गले सदियों सदियों चले थके मंदे उनमें उसे डालना है प्राण उसमें उसे भरना है उस सत्य को जो अभी अभी उसने जाना और जो सदा नया है और जो कभी पुराना नहीं पड़ता कल के नीरस शब्दों में करनी है बात आज की अभिव्यक्ति भावना अपनी भाषा में समाज की है विवश किंतु कर देता कभी को उसका ही स्वर लेकिन कहना तो होगा ही है विवश किंतु कर देता कभी को उसका ही स्वर माना कहना है कठिन किंतु है मौन कठिनतर कहना कठिन लेकिन मौन चुप रह जाना और भी कठिन जिसने जाना है उसे कहना ही होगा सुने कोई सुने न सुने कोई न सुने उसे कहना ही होगा उसे अंधों के सामने दिए जलाने होंगे उसे बहरों के पास बैठ के वीणा बजानी होगी मगर सौ में कोई एकाद आध आंख खोल लेता और सौ में कोई एकाद पी जाता है उस संगीत को पर उतना काफी उतना बहुत है और ऐसा मत सोचना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 कमल तो थे ही सिर्फ सूरज के उगने से जाग जाते सारा अस्तित्व काव्य से भरपूर है कविता बहती है नदियों में कविता हरी है वृक्षों में कविता झकोरे ले रही सागरों में कविता ही कविता है सारा अस्तित्व उपनिषद है कुरान है मगर सोया पड़ा है किसी सदगुरु की चोट से कमल खिल जाता है और धन्यभागी हैं वे जो शब्दों में नहीं उलझते और शब्दों में छिपे हुए निशब्द को पकड़ लेते जो पंथियों के बीच पढ़ना जानते जो शब्दों के बीच झांकना जानते तो फिर एक शब्द भी काफी हो जाता है दरिया सतगुरु शब्द सो मिट गई खेचातान भरम अंधेरा मिट गया परसा पद निर्माण छू लिया परमात्मा को स्पर्श हो गया दूरी नहीं है तुम में और परमात्मा में अब भी छू सकते हो यहीं छू सकते हो पर कान खोलो आंख खोलो चेतना का कमल खिलने दो सोता था बहु जन्म का सतगुरु दिया जगाए जन दरिया गुरु शब्द सब दुख गए बिलाए कुछ और नहीं किया गुरु ने सोए को जगा दिया सोए को झकझोर दिया छिपा तो सबके भीतर वही है चाहिए कि कोई तुम्हें झकझोर दे लेकिन तुम तो जाते भी हो मंदिर और मस्जिद तो सांत्वना की तलाश करने जाते हो सत्य की तलाश करने नहीं तुम तो जाते भी हो संतों के पास तो चाहते हो थोड़ी सी मीठी मीठी बातें कि तुम और सफलता से सपने देख सको तुम जाते भी हो तो आशीष मांगने जाते हो कि तुम्हारे सपने पूरे हो जाएं। और जो तुम्हें आशीष दे देते होंगे वे तुम्हें प्रीति कर भी लगते होंगे और जो तुम्हारी पीठ थोंक देते होंगे और कहते होंगे तुम बड़े पुण्य आत्मा हो और कहते होंगे कि तुमने मंदिर बनाया और धर्मशाला बनाई और तुम कुंभ भी हो आए और हज की यात्रा कर ली अब और क्या करने को कोशे परमात्मा तुमसे प्रसन्न है तुम्हारा स्वर्ग निश्चित है जो तुमसे ऐसी झूठी बातें व्यर्थ की बातें कह देते हो वे तुम्हें प्रीतिकर भी लगते होंगे झूठ अक्सर मीठे होते हैं, एक तो झूठ है तो अगर कड़वे हों तो कौन स्वीकार करेगा झूठ पर मिठास चढ़ानी पड़ती संतवना की मिठास सत्य कड़वे होते क्योंकि सत्य तुम्हें सांत्वना नहीं देते बल्कि तुम्हें जगाते और हो सकता है कि तुम अपनी नींद में बड़े प्यारे सपने देख रहे हो तो जगाने वाला दुश्मन मालूम पड़े सदगुरु सदा ही कठोर मालूम पड़ेगा सदगुरु सदा ही तुम्हारी धारणाओं को तोड़ता मालूम पड़ेगा सदगुरु सदा ही तुम्हारे मन को अस्तव्यस्त करता मालूम पड़ेगा तुम्हारी अपेक्षाओं को छिन्न भिन्न करता मालूम पड़ेगा उसे करना ही होगा उसके अनुकंपा है कि करता है क्योंकि तभी तुम जागोगे भंग हो तुम्हारे स्वप्न तो ही तुम जागोगे नींद प्यारी लगती है विश्राम मालूम होता है जो भी जगाएगा वो दुश्मन मालूम होगा पर बिना जगाए तुम्हें पता भी ना चलेगा कि तुम कौन हो और कैसी अपूर्व तुम्हारी संपदा है यह रुपहली छांव वाली बेल कस मसाते पास में बांधे हुए आकाश तिमिर तरु की स्याह शांखों पर पसरकर हर नखत की कुसुम कोमल झिलमिलाहट से रही है खेल यह रुपली छाए वाली बेल लहराता गगन से भूमि तक जिनके रजत आलोक का विस्तार रश्मियों के वे सुकोमल तार उलझे रात के हर पात से सुकुमार इस धवल आकाश लतिका में झूलता सोलह पखरियो का अमृत में फूल गंध से जिसकी दिशाएं अंध खोजती फिरती अजाने मूल से संबंध वल्लरी निर्मूल फिर भी विकसता है फूल विधिने की नहीं है भूल है रहस्य भरा हृदय से हर हृदय का मेल हर जगह छाई हुई है यह रुपली छाए वाली बेल हर हृदय में पूर्व सुगंध भरी है जरा संबंध जोड़ने की बात है तुम कस्तूरी मृग हो कस्तूरा हो भागते फिरते खोजते फिरते दूर दूर और जिस गंध की तलाश कर रहे हो वह गंध तुम्हारे भीतर से ही उठ रही उस कस्तूरी के तुम मालिक हो कस्तूरी कुंडल बसे तुम्हारे भीतर बसी है, कोई जगाए कोई हिलाए कोई तुम्हें सचेत करे और जो भी तुम्हें सचेत करेगा वह तुम्हें नाराज करेगा इतना स्मरण रहे तो सतगुरु मिल जाएगा इतना बोध रहे कि जो तुम्हें जगाएगा वह तुम्हें जरूर नाराज करेगा तो सतगुरु को खोजना कठिन नहीं होगा जो तुम्हें सांत्वना देते हो और तुम्हारे गांवों को मलमपट्टी करते हो और तुम्हारे अंधेरे को छिपाते हो और तुम्हारे ऊपर रंग पोत देते हो उनसे सावधान रहना सांत्वना जहां से मिलती हो समझ लेना कि वहां सदगुरु नहीं है सदगुरु तो झकझोरेगा उखाड़ देगा वहां से जहां तुम हो क्योंकि नई तुम्हें भूमि देनी और नया तुम्हें आकाश देना है सोता था बहु जन्म का सदगुरु दिया जगा जन दरिया गुरु शब्द सब दुख गए बिलाए और दरिया कहते हैं मैं चमत्कृत हूं कि जागते ही सारे दुख विलीन हो गए मैं तो सोचता था एक एक दुख का इलाज करना होगा क्रोध है तो इलाज करना होगा लोभ है तो इलाज करना होगा मोह है तो इलाज करना होगा अहंकार है यह है वह है हजार रोग व्याधियां ही व्याधियां हैं इतनी व्याधियों के लिए इतनी ही औषधियां खोजनी होंगी लेकिन बस एक औषधि और सारी व्याधियां मिट गई क्योंकि जितने रोग वे सिर्फ हमारे स्वप्न हैं, उनकी कोई सच्चाई नहीं पापी पाप का स्वप्न देख रहा है पुण्यात्मा पुण्य का स्वप्न देख रहा है जागा हुआ ना तो पापी होता है ना पुण्यात्मा होता जागा हुआ तो सिर्फ जागा हुआ होता है उसका कोई स्वप्न नहीं होता चोर चोर होने का स्वप्न देख रहा है और तुम्हारे तथाकथित साधु साधु होने का सपना देख रहे हैं जागा हुआ ना तो असाधु होता ना साधु होता बस जागा हुआ होता और जागते ही सारे रोग मिट जाते एक समाधि सारी व्याधियों को ले जाती पंख मेरे तू कृति हर बार नभ केवल प्रतीक्षा तू उमड़ बढ़ वक्र में अपने गगन को घेर उस अनिमित काल गति में सत्य अपने हैर फूंक अपनी तीव्र गति से उस मरण में प्राण दे निरर्थक देरक कल्पनोपरि को धरा के मान तू कृति सौंदर्य का कर शून्य भी स्वीकार तू रचा आकार नव केवल प्रतीक्षा उठ नए विश्वास से बंजर धरा को गोड़ बधिर नव के मौन को किलकारियों से फोड़ ज्योति के निशब्द तारों में गुंजा दे गान जिस तरफ उड़ जाए तू खिल जाए वह वीरान तू कृति है गीत का कर मौन भी स्वीकार गा बहा रस धार नभ केवल प्रतीक्षा ये तुले डेने अप्रतिहत व्योम में छा जाए मर्म लघु के संतुलन में वृत के पा जाए उधर विघ्नों की चुनौती इधर हट निर्माण फहर अंबर चीरकर ओ धरा के अभिमान तू कृति है राह का कर अगम भी स्वीकार फैल पारावार नभ केवल प्रतीक्षा कोई जगाए झकझोरे कोई कहे उठ नए विश्वास से बंजर धरा को गोल बदिर नव के मौन को किलकारियों से फोड़ ज्योति के निस्तब्ध तारों में गुंजा दे गान जिस तरफ उड़ जाए तू खिल जाए वह बीरान तू कृति है गीत का कर मौन भी स्वीकार गा बहारसधार नभ केवल प्रतीक्षा हम वही हो सकते हैं जो हम हैं हम वही हो सकते हैं जो हमारा स्वभाव है पर हमें पता ही नहीं अपना स्वभाव ही भूल गया अपना स्वरूप ही भूल गया कि हमारी बड़ी क्षमता है कि हमारे भीतर सृष्टा का आवास है कि परमात्मा ने हमें अपने रहने के लिए आवास चुना है तू कृति है गीत का कर मौन भी स्वीकार गा बहारसधार नभ केवल प्रतीक्षा कोरे आकाश को बैठे हुए मत देखते रहो आकाश कुछ भी ना करेगा हाथ जोड़े हुए मंदिरों में प्रार्थनाएं मत करते रहो इससे कुछ भी ना होगा नभ केवल प्रतीक्षा आकाश तो शून्य है इसमें तुम्हें जागना होगा निर्माण करना होगा स्वयं को निखारना होगा स्वयं की धूल झाड़नी होगी ये तुले डेने अप्रतिहत व्योम में छा जाएं मर्म लघु के संतुलन में व्रत के पा जाए उधर विघ्नों की चुनौती इधर हट निर्माण फहर अंबर चीर करो धरा के अभिमान तू कृति है राह का कर अगंभी स्वीकार फैल पारावार नभ केवल प्रतीक्षा कौन होगा जो ऐसा तुमसे कहे वही जिसने फैलाए हो अपने पंख और जिसने आकाश की ऊंचाइयां जानी हुँ? वही जिसने डुबकी मारी हो प्रशांतों में और गहराइयां पहचानी हो वही जिसके भीतर फूल खेले हो जिसके भीतर मौन जगा हो जिसने अपने भीतर परमात्मा को आलिंगन किया हो वही तुम्हें भी जगा सकता है लेकिन तुम पंडितों पुरोहितों के पास चक्कर लगा रहे नवे जगह हैं नवे जगा सकते हैं राम बिन फीका लगे सब क्रिया शास्त्र ज्ञान दरिया कहते तुम किनके पास भटक रहे हो राम जिन्हें मिला नहीं राम जो अभी हो नहीं गए राम जिनके भीतर अभी जागा नहीं राम बिन फीका लगे पंडित पुरोहित उनकी जरा आंखों में झांको उनकी जरा हृदय में टटोलो अक्सर तो तुम उन्हें अपने से भी ज्यादा अंधकार में पड़ा हुआ पाओगे सब क्रिया शास्त्र ज्ञान जरूर क्रियाकांड वे जानते हैं और शास्त्र भी बहुत उनके पास है और शास्त्रों से सीखा हुआ तोतों जैसा ज्ञान भी उनके पास बहुत है मगर उसका कोई मूल्य नहीं उनके जीवन पर उसकी कोई छाप नहीं मैं मुल्ला नसरुद्दीन के गांव गया था मुल्ला मुझे नगर का दर्शन कराने ले गया विश्वविद्यालय की भव्य इमारत को देखकर मैंने मुल्ला से कहा नसरुद्दीन क्या यही विश्वविद्यालय है सुंदर है भव्य है हो मुला ने उत्तर दिया फिर गांधी मैदान आया विशाल मैदान तो मैंने कहा यही है गांधी मैदान मुल्ला ने कहा हर बात के उत्तर में शब्द सुनकर मैंने पूछा यह हओ हो क्या होता है हो मुल्ला ने कहा यहां का आंचलिक शब्द है बिना पढ़े लिखे लोग हां को हओ बोलते तो मैंने कहा लेकिन नसुद्दीन तुम तो पढ़े लिखे हो उसने कहा पढ़े लिखे होने से क्या होगा शास्त्र ऊपर ही ऊपर रह जाते तुम्हारे अंतर को नहीं छुपाते क्रियाकांड जड़ होते तुम रोज दोहरा लो गायत्री मगर तोतों जैसी होती एक नौ रईस ने नए नए हुए रईस ने अपने मेहमानों का स्वागत करने के लिए अपने नौकर मुल्ला नसरुद्दीन को सिखाया कि वे जब भी कोई चीज मंगाएं तो वह पहले पूछ ले कि किस किस्म की चीज लाए जैसे अगर वे कहें कि पान लाओ तो नौकर को तुरंत मेहमानों के सामने पूछना चाहिए हुजूर कौन सा पान मगही या बनारसी महोबा या कपूरी ताकि रोब बंध जाए मेहमान पर क्योंकि साधारण रहीस नहीं सब तरह के पान उपलब्ध हैं घर में एक दिन मेहमानों के लिए उन्होंने शरबत मंगाया तो हुम के मुताबिक मुल्ला नसुद्दीन ने तुरंत लिस्ट दोहराई कौन सा शरबत लाऊं हुजूर खस का या अनार का केवड़े का या बादाम का शरबत पीकर जब मेहमान विदा लेने लगे तो सौजन्यवश बोले आपके पिताजी के दर्शन किए बहुत दिन हो गए क्या हम उनके दर्शन कर सकते हैं नौ रईस ने मुला से कहा जा मुल्ला पिताजी को बुला ला आज्ञाकारी नसरुद्दीन तुरंत बोला कौन से पिताजी इंग्लैंड वाले या फ्रांस वाले या अमरीका वाले क्रिया कांड में उलझा हुआ आदमी इससे ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाता सब थोथा थोथा समझ नहीं होती क्या कर रहा है जैसा बताया है वैसा कर रहा है कितनी आरती उतारनी उतनी आरती उतार देता है कितने चक्कर लगाने मूर्ति के उतने चक्कर लगा लेता है कितने फूल चढ़ाने उतने फूल चढ़ा देता है कितने मंत्र जपने उतने मंत्र जम लेता है कितनी माला फेरनी उतनी माला फेर देता है लेकिन हृदय का कहीं भी संस्पर्श नहीं और ना कहीं कोई बोध है राम बिना फीका लगे दरिया ठीक कहते हैं जब तक भीतर का राम न जगे या किसी जागे हुए राम के साथ संग साथ न हो जाए तब तक सब फीका है सब क्रिया शास्त्र ज्ञान दरिया दीपक करे उदा भया निजान और जब अपने भीतर ही सूरज उगाता है तो फिर बाहर के दीयों की कोई जरूरत नहीं रह जाती न शास्त्र की जरूरत रह जाती न क्रिया कांडों की जरूरत रह जाती जब अपना ही बोध हो जाता है तो फिर आवश्यक नहीं होता कि हम दूसरों के उधार बोध को ढोते फिरें दरिया दीपक कह करे उदय भया निजान दरिया कहता अब तो कोई जरूरत नहीं अब उपनिषद कुछ कहते हो तो कहते रहे ठीक ही कहते हैं कुरान कुछ कहती हो तो कहती रहे ठीक ही कहती है अपना ही कुरान जग गया अपने ही भीतर आयतें खिलने लगी अपने भीतर ही उपनिषद पैदा होने लगे। सदगुरु सिद्धांत नहीं देता सदगुरु जागरण देता है सदगुरु शास्त्र नहीं देता स्वबोध देता है सदगुरु क्रियाकांड नहीं देता स्वानुभूति देता है समाधि देता है दरिया नर्तन पाकर किया चाहे काज राव रंक दोनों तरह जो बैठे नाम जहाज दरिया कहते हैं जिंदगी मिली है तो कुछ कर लो असली काम कर लो किया चाहे काज ऐसे ही व्यर्थ के कामों में मत उलझे रहना कोई धन इकट्ठा कर रहा कोई बड़े पद पर चढ़ा जा रहा सब व्यर्थ हो जाएगा मौत आती ही होगी मौत आएगी सब पानी फेर देगी तुम्हारे किए पर जिस काम पर मौत पानी फेर दे उसको असली काज मत समझना दरिया नर्तन पाकर किया चाहे काज ये मनुष्य का अद्भुत जीवन मिला है असली काम कर लो असली काम क्या है राव रंग दोनों तरह जो बैठे नाम जहाज प्रभु का स्मरण कर लो प्रभु के स्मरण की नाव पर सवार हो जाओ इसके पहले की मौत तुम्हें ले जाए प्रभु की नाव पर सवार हो जाओ मुसलमान हिंदू कहा सट दर्शन रंग राव जन दरिया हरिनाम बिन सपर जम का दाव और ख्याल रखना मौत फिक्र नहीं करती कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान की ईसाई की जैन और मौत फिक्र नहीं करती कि गरीब हो कि अमीर और मौत फिक्र नहीं करती कि चपरासी हो कि राष्ट्रपति कोई फर्क नहीं पड़ता मुसलमान हिंदू कहा सट दर्शन रंख राव इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें छहों दर्शन कंठस्थ थे कि तुम चारों वेद के हो कि तुम पूरी कुरान स्मृति से दोहरा सकते हो मौत इन सब बातों की चिंता नहीं करेगी जन दरिया हरिनाम बिन सिर्फ एक चीज पर मौत का बस नहीं चलता वह है राम का तुम्हारे भीतर जग जाना राम की सुरत ही पैदा हो जाना अन्य था सब पर जम का दांव सब पर मौत का कब्जा है सिर्फ राम अमृत है बाकी सब मरन धर्म है और कितना ही धन मिल जाए कहा होती पूरी वासना लगता है और और और कितना ही बड़ा पद हो सीढ़ियों पर आगे और सोपान होते और कहीं भी पहुंच जाओ दौड़ जारी रहती आपा धापी मिटती ही नहीं कहो जागरण से जरा सांस ले ले अभी स्वप्न मेरा अधूरा अधूरा इससे आदमी जागने तक से डरता है क्योंकि ना मालूम कितने स्वप्न भी अधूरे अधूरे कहो जागरण से जरा सांस ले ले अभी स्वप्न मेरा अधूरा अधूरा लकीरें बनी हैं ना तस्वीर पूरी अभी ध्यान है साधना है अधूरी हुआ कल्पना का अभी तक उदय ही रहा साथ मेरे अभी तक मले ही मुझे देवता मत पुरस्कार देना अभि यत्न मेरा अधूरा अधूरा अभी चांद का रथ हुआ है रवाना कली को न आया अभी मुस्कुरा अभी तारकों पर उदासी न छाई दियन न मांगी अभी तक विदाई प्रभाती न गाओ सुबह मत बुलाओ अभी प्रश्न मेरा अधूरा अधूरा अभी आग है आरती कब बनी है अभी भावना भारती कब बनी है मुखर प्रार्थना मौन अर्चन नहीं है निवेदन बहुत है समर्पण नहीं है अभी से कसौटी न मुझको चढ़ाओ खरा स्वर्ण मेरा अधूरा, अधूरा अधूरा पवन डाल की पायलों को बजाए किरण फूल के कुंतलों को खिलाए भ्रमर जब चमन को मुरलिया सुनाए मुझे जब तुम्हारी कभी याद आए तभी द्वार आकर तभी लौट जाना हृदय भग्न मेरा अधूरा अधूरा आदमी डरा डरा रहता है क्योंकि सभी तो अधूरा अधूरा है इस संसार में कभी कुछ पकता ही नहीं और मौत आ जाती कभी कुछ पूरा नहीं होता और मौत आ जाती इसलिए सब आपाधापी व्यर्थ है सारा श्रम निरर्थक करना हो कुछ तो असली काज असली काम कर लो जो बैठे नाम जहाज उसने कर लिया असली काज मुसलमान हिंदू कहा सठ दर्शन रंक राव जन दरिया हरिनाम बिन सब पर जम का दाओ जो कोई साधु गृह में मां राम भरपूर दरिया कह दास की मैं चरणन की धूर जिसको साधु में असाधु में राम दिखाई पड़ने लगे बस जानना वही पहुंचा है जो कोई साधु गृह में मां राम भरपूर जो संसारी में भी राम को ही देखता है ग्रही में भी राम को ही देखता है अग्रही अग में भी सन्यासी और संसारी में जिसे भेद ही नहीं जिसे दोनों में एक ही राम दिखाई पड़ता है जिसे बस राम ही दिखाई पड़ता है दरिया उस दास की मैं चरणन की धूल बस मैं उसके ही चरणों की धूल हो जाऊं इतना ही काफी है बत इतनी आकांक्षा काफी है जिसने राम को जाना हो उसके चरण तुम्हारे हाथ में आ जाएं, तो राम तुम्हारे हाथ आ गए जिसने राम को जाना हो उसकी बात तुम्हारे कान में पड़ जाए तो राम की बात तुम्हारे कान में पड़ गई दरिया सुमरे राम को सहज तिमिर का नास घट भीतर होए चांदना परम ज्योति प्रकाश दरिया सुमर राम को बस एक राम की स्मृति और सारा अंधकार मिट जाता है ऐसे जैसे कोई दिया जलाए और अंधकार मिट जाए इस बात को खूब ध्यान में रख लेना तुम्हें बार बार उल्टी ही बात समझाई जाती रही तुम्हें निरंतर नीति की शिक्षा दी गई और धर्म से तुम्हें वंचित रखा गया नीति की इतनी शिक्षा दी गई है कि धीरे धीरे तुम नीति को ही धर्म समझने लगे हो नीति और धर्म बड़े विपरीत आयाम नीति का अर्थ होता है एक एक बीमारी से लड़ो नीति का अर्थ होता है क्रोध है तो अक्रोध साधो और लोभ है तो अलोभ साधो और आसक्ति है तो अनासक्ति साधो हर बीमारी का इलाज अलग अलग और धर्म का अर्थ होता है सारी बीमारियों की जड़ को काट दो जड़ है तुम्हारी सोई अवस्था तुम्हारी मूर्छित अवस्था उस जड़ को काट दो जाग जाओ और सारी बीमारियां तिरोहित हो जाती नीति है अंधेरे से लड़ना इधर से धकाओ उधर से धकाओ लेकिन अंधेरा कहीं धकाने से मिटता है को जलाओ धर्म का अर्थ है दिए को जलाओ अंधेरे की बात ही छोड़ो मुस्लोक आके पूछते हैं क्रोध कैसे मिटे लोभ कैसे मिटे काम वासना का क्या करें और मैं उन सभी को एक ही उत्तर देता हूं ध्यान करो एक दिन एक व्यक्ति ने पूछा क्रोध कैसे मिटे मैंने कहा ध्यान करो वो बैठी था तभी दूसरे ने पूछा कि लोभ कैसे मिटे मैंने कहा ध्यान करो पहला वाला बोला कि रुके यही तो आपने मुझे भी कहा और मेरी बीमारी क्रोध और इसकी बीमारी लोभ इलाज एक कैसे हो सकता है नीति प्रत्येक बीमारी की अलग अलग व्यवस्था करती इसलिए नीति बड़ी तर्कयुक्त मालूम होती नीति कितनी ही तर्कयुक्त मालूम हो व्यर्थ है नीति को साथ के कोई कभी नैतिक नहीं हो पाता हां धर्म को जान के लोग नैतिक हो जाते हैं। नैतिक व्यक्ति धार्मिक नहीं होता धार्मिक व्यक्ति अनिवार्य रूप से नैतिक हो जाता है स्वाभाविक रूप से नैतिक हो जाता है एक ही चीज करनी है। जागना है। नींद क्या है और जागना क्या है एक वस्तु है एक बिंब है मैं दोनों के बीच मेरे द्रग दोनों के बीच कितना भी मैं चितवन फेरूं चाहे एक किसी को हेरूं उभय बने रहते हैं द्रग में सर में पंकज कीच एक रूप है एक चित्र है मैं दोनों के बीच मेरे द्रग दोनों के बीच मीच भलेलू लोचन अपने दोनों बन आते हैं सपने मैं क्या खींचू वे ही खींचकर लेते हैं मन खींच एक सत्य है एक स्वप्न है मैं दोनों के बीच मेरे द्रग दोनों के बीच प्यासा थल जल की आशा में रटता है जब खग भाषा में रवि कर ही तब घन गागर भर जाते हैं बनसीच एक ब्रह्म है एक प्रकृति है मैं दोनों के बीच मेरे द्रग दोनों के बीच ये मैं भाव बस ये मैं भाव हमारी निद्रा है हमारी तंद्रा है हमारी मूर्छा है जिसने मैं भाव छोड़ा वह जागा इस मैं के कारण दो हो गए हैं जगत प्रकृति और परमात्मा भिन्न मालूम हो रहे हैं क्योंकि मैं बीच में खड़ा हूं मिट्टी के घड़े को ले जाओ और नदी में डुबा दो मिट्टी के घड़े में पानी भर जाएगा बाहर भी वही पानी है भीतर भी वही पानी बीच में एक मिट्टी की दीवाल खड़ी हो गई अब घड़े का पानी अलग मालूम होता नदी का पानी अलग मालूम होता अभी अभी एक थे अब भी एक है बस जरे सी घड़े की दीवाल पतली सी मिट्टी की दीवार बस ऐसी ही छीण सी अहंकार की एक भाव दशा है जो हमें परमात्मा से अलग किए और हम बीच में खड़े हैं इसलिए प्रकृति और परमात्मा अलग मालूम हो रहे हैं जहां मैं गया वहां प्रकृति और परमात्मा भी एक हो जाते दरिया सुमरे राम को सहज तिमिर का नाश घट भीतर हो चांदना परम ज्योति प्रकाश याद आने लगे परमात्मा की अहंकार खोए तो ही याद आए या तो मैं या तू याद रखना दोनों साथ नहीं रह सकते सूफी फकीर जलालुद्दीन की कविता तुम्हें याद दिलाऊ प्रेमी ने अपने प्रेसी के द्वार पर दस्तक दी है भीतर से आवाज आई कौन है प्रेमी ने कहा मैं हूं तेरा प्रेमी पहचाना नहीं लेकिन प्रेसी ने भीतर से कहा यह घर छोटा है प्रेम का घर छोटा है इसमें दो न समा सकेंगे लौट जाओ अभी तैयारी करके आना प्रेम के घर में दो नहीं समा सकते एक म्यान में दो तलवारें न रह सकेंगी प्रेमी लौट गया चांद आए और गए सूरज उगे और डूबे वर्ष माह बीते धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे मैं भाव को मिटाया मिटाया मिटाया और जब मैं भाव मिट गया फिर द्वार पर दस्तक दी वही प्रश्न कौन है लेकिन प्रेमी ने इस बार कहा तू ही है तू ही बाहर तू ही भीतर और रूमी की कविता कहती द्वार खुल गए जहां एक बचा वहां द्वार खुल जाएंगे जब तक दो हैं तब तक अड़चन है दुई ही हमारी दुविधा है दुई गई कि सुविधा हुई घट भीतर होए चांदना जरा ये मैं मिटे ये अहंकार का अंधकार मिटे तो चांद भीतर उगाता है घट भीतर होए चांदना चांदनी ही चांदनी हो जाती चांद की चांदी ही चांदी बिखर जाती परम ज्योति प्रकाश और उस ज्योति का अनुभव होता है जो शाश्वत बिन बाती बिन तेल न तो उसकी कोई बाती है और न कोई तेल इसलिए चुकने का कोई सवाल नहीं बुझने का कोई सवाल नहीं सतगुरु संग न संचरा राम नाम उर नाई घट मरघट सारिखा भूत बसे तामाई जो व्यक्ति सतगुरु के संग ना उठा बैठा जिस व्यक्ति ने सदगुरु न खोजा जो व्यक्ति सतगुरु की हवा में श्वास ना लिया सतगुरु संग न संचरा राम नाम उर्मा ना ही और जिसके हृदय में राम का राम का नाम न ना जगा राम का भाव न उठा राम का संगीत न गूंजा वो मरघट की भांति है घट मरघट सारीखा वो जिंदा नहीं है मरा ही हुआ है उसके पास जिंदगी जैसा क्या है बस चलती फिरती एक लाश है जेघट मरघट सारीखा भूत बसे तामा उसके भीतर आत्मा नहीं बसती सिर्फ भूत समझो भूत बड़ा प्यारा शब्द है इसका अर्थ होता है अतीत इसलिए तो कहते हैं भूतपूर्व मंत्री इस देश में बहुत भूत है कोई भूतपूर्व मंत्री हैं कोई भूतपूर्व प्रधानमंत्री है कोई भूतपूर्व भूत कुछ है कोई कुछ है भूतपूर्व राष्ट्रपति भूत ही भूत भूत का अर्थ होता है अतीत जो बीत गया जिस मनुष्य के भीतर सिर्फ अतीत ही अतीत है और वर्तमान का कोई संस्पर्श नहीं वह भूत है बस वो लग रहा है कि जीरा है उससे जरा दूर दूर रहना और सावधान कहीं लग लोगा ना जाए और मन का ढंग ही एक है अतीत मन भूत है मन जीता ही अतीत में जो बीत गया उसी को इकट्ठा करता रहता है सारे कल जो बीत गए हैं उनको इकट्ठा करता रहता है, मन है ही क्या सिवाए स्मृति के और स्मृति यानी भूत अतीत से छोड़ो नाता वर्तमान से जोड़ो काश एक क्षण को भी तुम्हारे भीतर भूत ना रह जाए भूत नहीं रहेगा तो उसकी छाया जो पड़ती है भविष्य वो भी नहीं रहेगी भविष्य भूत की छाया है भूत गया भविष्य गया तब रह जाता है शुद्ध वर्तमान हीरे जैसा दमकता और चमकता यह क्षण और इसी क्षण में से द्वार है परमात्मा का सत्संग का और कोई अर्थ नहीं होता सदगुरु के पास बैठने का और कोई अर्थ नहीं होता सदगुरु के भीतर अब न भूत है न भविष्य सदगुरु अब सिर्फ अभी और यही है सदगुरु शुद्ध वर्तमान है न पीछे की तरफ देखता है ना आगे की तरफ बस यही ठहरा हुआ है इस क्षण के अतिरिक्त उसकी कोई और चिंतना नहीं और तुम जानते हो अगर यही क्षण हो तो विचार नहीं हो सकते विचार या तो अतीत के होते हैं या भविष्य के होते हैं। वर्तमान का कोई विचार ही नहीं होता इस महत्वपूर्ण बात को कुंजी की तरह संभाल कर रखना वर्तमान का कोई विचार नहीं होता वर्तमान में कोई विचार नहीं होता विचार ही बनता है जब कोई चीज बीत जाती विचार बीते का होता है व्यतीत का होता है अतीत का होता है जा चुका उसकी रेखा छूट जाती लीक छूट जाती पदचिन्ह छूट जाते, या विचार भविष्य का होता है जो होना चाहिए जिसकी आकांक्षा है अभीपसा है जिसकी वासना है लेकिन वर्तमान का क्या विचार वर्तमान निर्विचार होता है और निर्विचार हो जाना ही सत्संग है ऐसे किसी व्यक्ति के पास अगर बैठते रहे बैठते रहे जो निर्विचार है जिसके भीतर सन्नाटा है और शून्य तो शून्य संक्रामक है उसके पास बैठते बैठते शून्य की बीमारी लग जाएगी तुम्हारे भीतर भी सन्नाटा छाने लगेगा तुम्हारे भीतर भी धीरे धीरे शून्य की तरंगें उतरने लगेंगी जिसके साथ रहोगे वैसे हो जाओगे बगीचे से गुजरोगे फूल ना भी छुए तो भी वस्त्रों में फूलों की गंध आ जाएगी मेहंदी पीसोगे मेहंदी हाथ में लगानी भी ना थी तो भी हाथ रंग जाएंगे सत्संग में बैठना जहां फूल खिले हैं वहां बैठना थोड़ी बहुत गंध पकड़ ही जाएगी तुम्हारे बावजूद पकड़ जाएगी और वही गंध तुम्हें अपने भीतर की गंध के मूल स्रोत की स्मृति दिलाएगी सतगुरु संग न संचरा राम नाम उरना तेघट मरघट सारिखा भूत बसे तामाही दरिया काया कारवी मौसर है दिन साचार जब लग सास शरीर में तब लग राम संहार कहते हैं सुनो समझो ये शरीर तो मिथ्या है मिट्टी का है, ये तो अब गया तब गया ये तो जाने ही वाला है दरिया काया कारवी ये तो बस माया का खेल है ये तो जैसे किसी जादूगर ने धोखा दे दिया हो ऐसा धोखा है मौसर है दिनचार और बहुत ही छोटा अवसर है दिनचार का बस चार दिन का अवसर है जब लग सांस शरीर में तब लग राम संभाल इन छोटे से दिनों में इन थोले से समय में इन चार दिनों में राम को संभाल लो जब तक सांस शरीर में और अंत क्षण तक स्मरण रखना जब तक श्वास रहे शरीर में तब तक राम को भूलना मत राम को याद करते करते ही जो विदा होता है उसे फिर दोबारा वापस देह में नहीं आना पड़ता राम में डूबा डूबा ही जो जाता है वो राम में डूब ही जाता है फिर उसे लौटना नहीं पड़ता फिर उसे वापस संकीर्ण नहीं होना पड़ता इस छोटी सी देह के भीतर आबद्ध नहीं होना पड़ता दरिया आत्म मल भरा कैसे निर्मल होए? साबन लागे प्रेम का राम नाम जल धोए बहुत गंदगी है माना निर्मल करना है इसे दरिया कहते तो दो काम करना प्रेम का साबुन जितना बन सके उतना प्रेम करो जितना दे सको उतना प्रेम दो प्रेम तुम्हारी जीवनचरिया हो साबुन लागे प्रेम का राम नाम जल धोए तो प्रेम से तो लगाओ साबुन और राम नाम के जल से धोते रहो प्रेम और ध्यान बस दो बातें ध्यान भीतर प्रेम बाहर प्रेम बांटो और ध्यान संभालो ध्यान की ज्योति जले और प्रेम का प्रकाश फैले बस पर्याप्त है इतना सद गया सब सद गया इतना ना सदा तो चुके अवसर दरिया सुमिरन राम का देखत भूली खेल धन धन है वे साधवा जिन लिया मनमेल दरिया कहते हैं जब से राम का स्मरण आया और सब खेल भूल गए और सब खेल ही हैं छोटे बच्चे मानोपाली का खेल खेलते बड़े बच्चे भी मानोपाली का खेल खेलते छोटे खेल खेल बच्चों का बोर्ड होता मानोपाली का नकली नोट होते मगर तुम्हारे नोट असली हैं उतने ही नकली मान्यता के नोट हैं मान लिया है तो धन मालूम होता है आदमी ना रहे जमीन पर सोना यहीं रहेगा चांदी यहीं रहेगी लेकिन फिर उसे कोई धन ना कहेगा हीरे भी पड़े रहेंगे कंकड़ पत्थरों में हीरों में कोई भेद ना रहेगा कोहनूर और कोहनूर के पास पड़ा हुआ कंकड़ दोनों में कोई मूल्य भेद नहीं होगा आदमी मूल्य भेद खड़ा करता है सब मूल्य भेद आदमी के निर्मित हैं बनाए हुए कल्पित हैं दरिया सुमरिन राम का देखत भूली खेल और कैसे कैसे खेल चल रहे हैं किसी तरह प्रसिद्ध हो जाऊं लोग मुझे जान लें, लोगों में नाम हो प्रतिष्ठा हो सब खेल तुम ही ना रहोगे तुम्हारा नाम रहा ना रहा क्या फर्क पड़ता है तुम ना रहोगे दस पांच जो तुम्हें याद करते थे कल वे भी ना रहेंगे पहले तुम मिट जाओगे फिर उन 10-5 के मिटने के साथ तुम्हारी स्मृति भी मिट जाएगी कितने लोग इस जमीन पर रह चुके हैं तुमसे पहले जरा उनकी याद करो वैज्ञानिक कहते हैं जिस जगह तुम बैठे हो वहां कम से कम 10 आदमियों की लाशें गढ़ी इतने लोग जमीन पर रह चुके हैं कि अब तो हर जगह मरगट है बस्तियां कई बार बस चुकी और उजड़ चुकी कई बार मरघट बस्तियां बन गए और बस्तियां मरघट बन गई मोहनजोदड़ो की खोज में खुदाई में सात परतें मिली मोहनजोदड़ो सात बार बसा और सात बार उजड़ा हजारों साल में ऐसा हुआ होगा मगर कितनी बार मरघट बन गया और कितनी बार फिर बस गया तुम मरघट जाने से डरते हो डरने की कोई जरूरत नहीं जहां तुम रह रहे हो वहां कई दफा मरघट रह चुका है छोड़ो भय सारी पृथ्वी लाशों से भरी है फिर भी खेल नहीं छूटते खेल छूटेंगे भी नहीं जब तक कि राम नाम का स्मरण ना आ जाए जब तक प्रभु की तलाश तुम्हारे प्राणों को ना पकड़ ले जब तक उसकी प्यास ही एकमात्र प्रयास ना हो जाए तब तक खेल छूटेंगे भी नहीं हां उसकी प्यास पकड़े की खेल अपने आप छूट जाते फिर ख्याल करना फर्क दरिया ये नहीं कह रहे हैं खेल छोड़ दो दरिया कह रहे हैं राम याद कर लो खेल अपने से छूट जाते छूट जाए ठीक न छूटे ठीक मगर इतना पक्का हो जाता है कि खेल खेल है इतना मालूम हो जाता है इतना मालूम हो गया बात खत्म हो गई रामलीला में तुम राम बने हो तो कोई ऐसा थोड़ी कि घर जाकर रोगे कि अब सीता का क्या हो रहा होगा अशोक वाटिका में रामलीला में रोते फिरोगे झाड़ झाड़ से पूछोगे कि हे झाड़ मेरी सीता कहां है और जैसे ही पर्दा गिरा कि भागे घर की तरफ क्योंकि वहां दूसरी सीता प्रतीक्षा कर रही और रात जब नींद लग जाएगी तो दूसरी सीता को भी भूल जाओगे क्योंकि नींद में और हजार सीताएं हैं जिनसे मिलना है पर्दे पे पर्दे खेल पे खेल नाटक में एक अभिनय कर लेते हो ऐसा ही सारे जीवन को समझता है सन्यासी जो अभिनय परमात्मा दे दे कर लेता है अगर उसने कहा कि चलो दुकानदार बनो तो दुकानदार बन गए और उसने कहा कि शिक्षक बनो तो शिक्षक बन गए उसने कहा कि स्टेशन मास्टर बन जाओ तो स्टेशन मास्टर बन गए ले ली झंडी बताने लगे मगर अगर एक बात याद बनी रहेगी खेल उसका हम सिर्फ खेल खेल रहे जब उसका बुलावा आ जाएगा कि अब लौट आओ घर पर्दा गिर जाएगा घंटी बज जाएगी घर वापस लौट जाएंगे खेल छोड़ने की ही बात नहीं है खेल को खेल जानने में ही उसका छूट जाना है जानना मुक्ति है इसलिए मैं तुमसे यह नहीं कहता कि तुम जहा हो वहां से भाग जाओ क्योंकि अगर तुम भाग गए वहां से तो तुम भागने का खेल खेलोगे तुम्हारे साथ बड़ी मुसीबत है कुछ लोग गृहस्थी का खेल खेल रहे हैं कुछ लोग सन्यास का खेल खेलने लगते अब जो पत्नी को छोड़ के भागा है उसे एक बात तो पक्की है कि वो ये नहीं मानता कि पत्नी के पास रहना खेल था खेल था तो भागना क्या था खेल होता तो भागना क्या था खेली है तो जाना कहां है तो बच्चे थे पत्नी थी द्वार घर सब ठीक था खेल था चुपचाप खेलता रहता छोड़ के भागा तो एक बात तो पक्की है कि उसने खेल को खेल न माना बहुत असली मान लिया अब भाग के जाएगा कहां वो जो असली मानने वाली बुद्धि है वो तो साथ ही जाएगी ना मन तो छूट नहीं जाएगा घर छूट जाएगा पत्नी छूट जाएगी मगर पत्नी और घर को असली मानने वाला मन ये कहीं जाके आश्रम बना लेगा तो आश्रम का खेल खेलेगा मेरे एक मित्र हैं, उनको मकान बनाने का शौक अपना मकान तो उन्होंने सुंदर बनाया ही बनाया ये उनकी हाबी किसी मित्र का भी मकान बनता हो तो वो उसमें भी दिन रात लगाते एक दिन मुझे खबर आई कि वो सन्यासी हो गए मैंने कहे तो बड़ा मुश्किल पड़ेगा उनको हाबी का क्या होगा सन्यासी होकर क्या करेंगे कोई दस साल बीत गए तब मैं उस जगह से गुजरा जहां वो रहते थे पहाड़ी पर तो मैंने कहा कि जरा मोड़ तो होगा दस बारह मील का चक्कर लगेगा लेकिन जरा देखता चलू कि तो वो कर क्या रहे हाबी का क्या हुआ हाबी जारी थी छाता लगाए भर दोपहरी में खड़े थे मैंने पूछा क्या कर रहे उन्होंने कहा आश्रम बनवा रहा अब आश्रम बन रहा है वही का वही आदमी वही का वही खेल तो मैंने कहा तुम वहीं से क्यों आए ये काम तो तुम वहीं करते थे और सच पूछो तो जब तुम मित्रों के मकान बनवाते थे तो उसमें कम आ सकती थी ये तुम अपना आश्रम बनवा रहे हो इसमें आ सकती और ज्यादा हो जाएगी वो कहने लगे बात तो ठीक है मगर ये मकान बनाने की बात मुझसे छूटती नहीं बस इसके सपने उठते ऐसा मकान बनाओ वैसा मकान बनाओ तुम भाग जाओगे लेकिन तुम अपने को तो छोड़कर नहीं भाग सकोगे तुम तो साथ ही चले जाओगे तुम्हारी साली भूल भ्रांति साथ चली जाएगी नाटक समझ में आ जाए कि नाटक बस बात खत्म हो गई फिर जहां हो वहीं विश्राम हो गया फिर जैसे हो वहीं संन्यास्त हो गए ये बात ऊपर ऊपर न रहे ये बात भीतर बैठ जाए ये रोए रोए में समा जाए एक गांव में रामलीला हुई लक्ष्मण जी बेहोश पड़े हनुमान जी गए संजीवनी बूटी लेने मिली नहीं तो पूरा पहाड़ लेके आए रामलीला का पहाड़ एक रस्सी पर सारा खेल बनाया गया था क्योंकि उड़ते हुए आना है तो रस्सी पर एक नकली पहाड़ लिए हनुमान जी आए गांव की रामलीला जिस चरखी पर रस्सी घूम रही थी रस्सी और चरखी कहीं उलझ गई गांठ ना खोले जनता अलग बेचेन लक्ष्मण जी भी बीच बीच में आंख खोल कर देख ले कि बड़ी देर हो ही जा रही रामचंद जी भी ऊपर की तरफ आंख देख और कहें कि हे हनुमान जी कहां हो जल्दी आओ लक्ष्मण जी के प्राण संकट में पड़े हनुमान जी सब सुन रहे हैं मगर बोले तो क्या बोले क्योंकि वो अटके किसी को कुछ ना सूझा मैंने जरा घबराहट में गया उसने रस्सी काट दी रस्सी काट दी तो हनुमान जी धड़ाम से पहाड़ सहित नीचे गिरे गिरे तो भूल ही गए रामचंद्र जी ने पूछा कि जड़ी बूटी ले आए लक्ष्मण जी मर रहे हनुमान जी ने कहा कि ऐसी कितनी लक्ष्मण जी की और बाढ़ में गई जड़ी बूटी पहले यह बताओ रस्सी किसने काटी ऊपर ऊपर हो तो यही हालत होगी ऊपर ऊपर नहीं रोम रोम भिज जाए नहीं तो जरा सा खरोच दिया किसी ने कि फिर भूल जाओगे ये अंतर में बैठ जाए बात की जगत एक नाटक एक लीला एक खेल फिर पूर्वक खेलते रहो खेल दरिया सुमिरन राम का देखत भूली खेल धन धन है वे साधवा जिन लिया मन मेल और जिन्होंने इस तरह राम के साथ अपने मन को एक कर लिया है कि अब अपना भेद ही नहीं मानते उसका खेल है खिलवाता है तो खेलते बुला लेगा तो चले जाएंगे ना अपना कुछ यहां है न लाए न कुछ ले जाना है धन्य हैं वे लोग सखी मुझ में अब अपना क्या है घिसते घिसते मेरी गागर आज घाट पर फूट गई है बिथर गया है अहम बेबस हो मुझसे सीमा छूट गई है अब तरना क्या बहना क्या है सखी मुझ में अब अपना क्या है पाप पुण्य और प्यार ईर्षा मैंने अपना सब दे डाला अर्पण करते ही मेरा सब चमक उठा उजला काला अब सच क्या और सपना क्या है सखी मुझ में अब अपना क्या है अपनी सखी तेरे स्वर्णिम अंचल पर सब लख मेरी वाणी मौन हो गई एक बार अभिराम मचलकर अब प्री से कुछ कहना क्या है सखी मुझ में अब अपना क्या है इच्छाओं के अगम सिंधु में जीवन कारज लहर बन गए सुधि का यान चला जाता है भय तिर, तिर कर प्यार हो गए पास दूर अब रहना क्या है सखी मुझ में अब अपना क्या है ओ पीड़ा की दिव्य पुजारिन तू ने जो वरदान दिया है तेरा ही तो मधुमे बोझा बस क्षण भर को टेक लिया है मुझको इसमें सहना क्या है सखी मुझ में अब अपना क्या है एक बार राम के साथ मन का मेल हो जाए फिर अपना क्या है फिर छोड़ना भी नहीं फिर पकड़ना भी नहीं फिर ना कुछ त्याग है ना कुछ भेद भोग है फिरी दोहाई शहर में चोर गए सब भाज और जैसे ही ये पता चल जाता है कि मन राम में रम गया कि सारे चोर भाग जाते भीतर के नगर में डूं पिट जाती अब भाग जाओ अब यहां रहने में सार नहीं मालिक आ गया रोशनी आ गई अंधेरा भाग जाता है फिरी दुहाई शहर में चोर गए सब भाज सत्र फिर मित्र जो भया हुआ राम का राज फिर क्रोध करुणा हो जाती वासना प्रार्थना हो जाती काम राम हो जाता है जो शत्रु थे वो मित्र हो जाते खूब प्यारी परिभाषा की रामराज की इससे बाहर का कोई संबंध नहीं सत्र फिर मित्र जू भया हुआ राम का राज भीतर मन राम के साथ एक हो गया एक तो है ही बस जान लिया प्रतिभिज्ञा हो गई कि एक ही हो कि रामराज हो गया कि जीवन में फिर आनंद ही आनंद की वर्षा है कि आ गया वसंत कस है लता की देह फागुन आ गया पारदर्शी दृष्टियों के पार सरसों का उमंगना गंधवन में निर्वसन होते पलासों का बहकना अंजुरी भर भर लुटाता नेह फागुन आ गया इंद्रधनुषी रंग का विस्तार ओढ़े दिन गुजरते अमल तासों से खिले संबंध फिर मन में उतरते पंखुरियों सा झर गया संदेह फागुन आ गया एक वंशी टेर तिरतीरहरी अमराइयों में ताल के संकेत बोराए चपल परछाइयों में झुके पातों से टमक टपकता मेह फागुन आ गया नम अबीरी धूप पर छाने लगा लालिम कोहासा पुर गया रंगोलियों से व्योम भी कुमकुम छुआसा -कुम पुलक भरते द्वार आंगन गेह फागुन आ गया इस फागुन की प्रतीक्षा है इसी फागुन की तलाश है कि बरस जाए रंग ही रंग कि प्राण भर जाए इंद्रधनुषों से कि सुगंध उठे कि दिया जले कि राम राज आए और आने की कुंजी सीधी साफ है मैं तू का भेद मिट जाए इधर मिटा मैं तू का भेद उधर रामराज्य का पदार्पण हुआ यह तुम्हारा हक है अधिकार है गवाओ तो तुम जिम्मेवार अवसर को चूको मत जागो। अमी झरत बिकसत कमल दरिया कहते हैं अमृत बरसता है और कमल खिलते हैं आज इतना है